ये नहीं कि भगवान को भक्त के दोष मालूम नहीं पड़ते ज्ञानी है। थोड़े हैं भगवान दोष को मालूम पड़ते हैं अच्छा तो वो दोष मालूम भी पड़ते हैं तो उनकी उपेक्षा कर देते हैं तो उपेक्षा कर देंगे तो वो दोष तो फिर बने ही रह जाएंगे कब फिर बोले कि नहीं भगवान उन दोषों को भोग भोग्य बना लेते हैं अपनी प्रसन्नता का स्वादन बना देते हैं बहुत अद्भुत भगवत भाव का जो वर्णन है ये न न्याय में है न सांख्य में है न वैशेषिक में है न योग में है न पूर्व मीमांसा में उत्तर मीमांसा में भी जो ज्ञान प्रधान पंथ हैं उनमें नहीं है उत्तर मीमांसा में भी जो भक्तिम प्रधान संप्रदाय हैं उनमें इसका वर्णन होता है अर्जुन तो को अपनी प्रपत्ति अपना पल अपना पौरुष पकड़ लिया था तुम्हारे पंजे पकड़ रखे हैं अब मैं नहीं छोड़ूंगा बोले अच्छा मैं कहता हूँ लड़ाई तब पंजा पकड़ के क्या बैठा मिला तो पकड़ता है पंजा और भगवान कहता है ज्योतिष दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं शिष्य हम, साधिम तवाम प्रपन्नम प्रपदक ग्राहीणम प्रपन्नम माने आपके ऊपर के ऊपर का, का जो पंजा है वो मैंने जोर से पकड़ लिया युद्ध कर करना जोर से मैं लड़ाई नहीं करूंगा मैं तो तुम्हारा पांव पकड़ कर बैठूंगा ये कोई शरणागति हुई है? मैं कहूं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो और तुम कह नहीं मैं मैं पाँव पकड़ के बैठू मैंने कहा एक गिलास पानी लाओ आ, तो बोले नहीं महाराज मैं तो आपको निहारना रख अब तुम्हारी आंख लेके चाटेंगे। <laughs> तो नजोत्ति गोविंदम बहु बहुब ये प्रपत्ति का दोष तो मेरी पकड़ तो बाबा अपन दोनों हाथ उठा के दिल्ली का बच्चा है चल नहीं फिर नहीं छलाग नहीं बच बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को उठाती है आप जानते हैं ना वही दात जो चूहे को चरबर चरमर चूर कर देता है वही दांत बिल्ली के मुंह में उठते है लेकिन अपने चूहे बराबर बच्चे को जब वो अपने मुंह में उठाती है जरा साधी दांत का नोक उसके शरीर में नहीं चुपता नहीं करता क्या हो जाता है बिल्ली के मुंह में क्या फर्क आ जाता है तो भगवान बिल्ली की तरह हो अपने बच्चे को एक जगह से उठा दूसरी जगह रख देते हैं उसके उसका मुंह दूध में डाल देते हैं दही में डाल देते हैं कभी चपक चपक चपक कर लेते हैं। तो ये भगवत शरणागति जो है वो जीव का पौरुष नहीं है ये भगवान की पुष्टि है भगवान का अनुग्रह है ये रसात्मक है अर्जुन के मन में भक्ति की नहीं धर्म की बड़ी भारी पकड़ थी। धर्म उसी को कहते हैं जो हम धारण करते हैं और जो हमको धारण करता है धर्मो रक्षति रक्षिता जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा बदले का काम धर्म में बदले का काम होता है वो यदि हम धर्म की रक्षा न करें तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा धर्म एवं हतोहती धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बभी मनोजी महाराज कहते हैं यदि तुम अपने धर्म को मार डालोगे तो वो तुमको भी मार डालेगा धर्म ही मत तो यदि तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा इसलिए अपने धर्म को मारो मत क्योंकि यदि हम धर्म पर चोट करेंगे तो धर्म हमारे ऊपर चोट के बिना मानेगा नहीं तो धर्म और न्याय का पक्ष न्याय लौकिक होता है किसी लोक और धर्म लोक परलोक दोनों का होता है और भक्ति लोक से लोक परलोक से परे जो भगवान हैं उनकी होती है और ज्ञान आत्मा से अभिन्न ब्रह्म का है और शरणागति अद्भुत है ये सारे सहारो सहारे छोड़ो हमने एक महात्मा से कहा कि हमको भगवान का शरणागत कर दो एक ही बात है बड़े सिद्ध महापुरुष थे बड़ी उम्र थी अद्भुत थे माने वैसे लक्षण महापुरुष कम देखने में आते हैं सुस्तों श्री गोपीनाथ जी कविराज तो कहते थे कि साक्षात विश्वनाथ है काशी के ईशान गुण पर्व का साक्षात विश्वनाथ मैंने कहा बाबा हमको तो शरणागत बना दो भगवान की शरण में बोले गुरु गुरु करके बोलते हम तो बच्चे क्योंकि गुरु तुम सोच विचार के बताओ कि दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है जो तुम दिखा दोगे कि भगवान की शरण में नहीं है वो मैं शरण में कर दूंगा तो अच्छा आज नहीं कलाना आना सोच के आना कि क्या ऐसी चीज है दुनिया में जो भगवान की शरण में सब की है सबके आश्रय हैं भगवान, सबके प्रकाशक हैं भगवान, सबके प्रेरक हैं भगवान, सबके अंतर्याम हैं भगवान? है सबके उपादान है भगवान मसाला हो जिस मसाले से जेवर बना हुआ है वो क्या है कसोना है ये दुनिया जिस मसाले से बनी हुई है वो मसाला क्या है ईसाइयों के और मुसलमानों के निराकार परमेश्वर ने कुछ नहीं था तब पूर्ण बोल के अपने से अलग एक मैटर बना दिया दुनिया बनाने के लिए हर समाजों के ईश्वर पहले से प्रकृति होती है कर्म होता है तब वो सृष्टि के कर्ता होते हैं ये भक्तों के ईश्वर वो नहीं है जो अपने से अलग सृष्टि बनाता है जो अलग चीज से सृष्टि बनाता है जोड़ के सृष्टि बनाता ऐसे ईश्वर नहीं है भक्तों के तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है कुम्हार भी वही माटी भी वही आ, ऐसे कुमार हैं जो घड़ा बनने पर घड़े के रूप में रहता है और ऐसी माटी है जो घड़े को बनाता है। भगवान माटी है पर कैसे माटी चेतन है घड़े को बना लेते हैं और भगवान कैसे कुम्हार हैं क्या जो घड़े को बना के अलग बना के अलग चीज में अलग बना के नहीं पहनते घड़े में स्वयं रहते हैं ऐसे भगवान होते हैं धरती भगवान पानी भगवान हाथ भगवान हवा भगवान आकाश भगवान अहंकार भगवान महत्व भगवान माया कहो भी भगवत रूप ये नीलिमा का आकाश रूप है अब मैंने महाराज 24 घंटे सोचा पंचभूत से बना हुआ ये शरीर जब पंचभूत ही भगवान की शरण में है भगवत रूप है तो ये भला अशरण कैसे हो सकता है शरण से बाहर कैसे हो सकता है दूसरे दिन गया मैंने कहा महाराज कोई चीज ऐसी नहीं मिली जो भगवान की शरण में न हो हमारे शैतान और खुदा दो नहीं हैं हमारे धर्मराज और जमराज दो नहीं हैं हमारे ईश्वर और प्रकृति दो नहीं हैं एक परमेश्वर का नाराज नहीं मिला ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो भगवान की शरण में न हो अच्छा तो देखो मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ ये एक बुद्धि का भ्राम है और ये भगवान की शरण में नहीं है गाय कहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ दूध देती हूँ और बिच्छू भगवान की शरण में नहीं है क्योंकि डंक मारता है ऐसा नहीं है वो डंक मारने वाले में भी वही भगवान है जो दूध देने वाले में बिच्छू दूसरे विभाग से हमें लाभ पहुंचाती है गाय दूसरे विभाग से संसार में जो जहरीले कण होते हैं कीटाणु होते हैं जहरीले कीड़े और जहरीले कण जहरीले कीट और जहरीले कण उन दोनों को बिच्छू खा लेता है और इस तरह से वो दुनिया को तो लाभ पहुंचाता है उसके रूप में परमेश्वर और गाय का लोगों को दूध देकर धर्म देकर लाभ पहुंचाती है धर्म दुहा है धर्म दुहा है तो, दोनों परमेश्वर के स्वरूप तो फिर हमारा ये शरीर हमारा कर्म हमारा भोग हमारी रहनी ये परमेश्वर से अलग कहां है कहीं भी परमेश्वर से अलग कुछ भी परमेश्वर से अलग नहीं है तब मैं शरण में नहीं हूं ये भ्रम है और मैं शरण में हो रहा हूं ये साधन है और मैं अनादिकाल से अनंत काल तक जो कुछ था हूं और रहूंगा हमेशा भगवान की शरण में ममनाथ जदस तेजोश में हम सकलम बद्दी तवरी बार कर जो कुछ मैं था जो कुछ मैं हूं वो सब तुम्हारा नियत स्वमित प्रभु ददी जाग गया जाग गया और होने का केवल भ्रम है भ्रमा तो ये है कि सारी सृष्टि भगवान की शरण में है जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरिषाबु न चावन हारे जासु सत्यता ते जड़ पाया हास सत्य होता हुमा दारु जोषित की नाई सबई न राम हुए न मर्खट सबई न चावत राम खगेश बेद हसगाव तब शरणागति बोले भाई अशरण पने का भ्रम मिट जाना शरणागति भाव नहीं है शरणागति क्रिया नहीं है शरणागति वासना नहीं है ये मैं मैं करने वाले जन करते रहे मैं मैं ये वेदांत के विरुद्ध भी नहीं है ये जो प्रत्येक शरीर में अलग अलग अलग अलग अलग अलग मैं है वो अनंत तत्व के आश्रित है अनंत तत्व में अत्यक्त है अनंत तत्व के द्वारा प्रकाशित है अनंत से ही उसको सत्ता स्पूर्ति मिलती है तो शरणागति के रहस्य को समझो। नारायण शरणागति की साधना दूसरी होती है उसमें ये बात देखने की है कि तुमने कहीं किसी दूसरे को कहीं दूसरे का या अपना सहारा तो नहीं ले रखा गया है।, है कहीं कहीं झूठ का सहारा है तो कहीं बल का सहारा है तो कहीं पड़ोसी का सहारा है तो कहीं पुलिस का सहारा है कहीं अपने धर्म का सहारा है ईश्वर को छोड़कर हम दूसरे को पकड़ते हैं श्री जामुदाचार्य जी महाराज का कहना है कि शरणागति में भी अधिकार होता है अकिचनों न्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शहम प्रपत् सब लोग शरणागति के हकदार नहीं होते हैं जो अकिंचन होता है छह पीढ़ी तक खाने भर दबा के बैठे और बोले महाराज बस हम तो आपके भरोसे बैठे हैं आप रोटी दोगे तो खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे नहीं? इसका नाम स्वर्णागत होगा ओहो बैंक पे एक एक सज्जन हमारे पास आए हो अभी सन्यासी लेने को सन्यासी लेने को हरिद्वार में वृंदावन हर में हरिद्वार में दोनों जगह आए कई दिन तक साथ रहे तो उन्होंने कहा हमको सन्यास दे दो मैंने कहा देखो तुम्हारे पास जो कुछ है बैंक बैलेंस वो हमको दे दो हम तुमको सन्यास देंगे <laughs> बोले महाराज नहीं नहीं बैंक वाला नहीं तो हमारी अंटी में जितना है उतना आप ले लो हमको सन्यास दे दो अब अंटी वाले की कीमत पर उनको सन्यास चाहिए है अति चनौन अन्य गति एक बोले भाई ये देखो हमसे ब्याह करना हो तो कर और नहीं तो हम दूसरे से जाके कर लेंगे अब लोग ब्याह करने लायक है अतिजनों अनन्य गते जिसके पास अपना कुछ न हो और किसी दूसरे का तारा भी न हो तब श्रागति होती है न धर्मनिष्ठो न वेदी, न भक्तिमा स्वचरण अरविंद अकिचनोन्य गति शरणाद मूलम शरणम प्रपति मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं धर्म का आपको बल आत्मज्ञान का बल है भक्ति का बल नहीं है मेरे पास न धर्म है न ज्ञान है न भक्ति है कोई बैंक में तिजोरी में रखी हुई कोई चीज तो बोले ठीक है ये सब तो तुमने अपने पास नहीं रखा है एक सेठ था महाराज उसको जब किसी ने कहा कि कुछ दो तो उसने कहा देख लो हमारे पास एक पैसा भी नानकी में है नजेब में है हम तो कभी रखते ही नहीं बाबा अपने पास हम एक पैसा नहीं रखते क्या दे तुम तो? बोले कि अच्छा सेठ हम तुम्हारे मुनीम को पकड़ के ले जाते हैं बोले ना बाबा उसके पास तो लाख रुपए रखे हैं, हैं साथ में मुनीम है वो अनन्न्य गति है हाँ। सेठ लोग मुनीम के भरोसे रहते हैं क्योंकि यदि ब्लैक वेक का कोई माल पकड़ा जाए तो मुनीम मुनिमा जाए सेठ में जाए अन्य गति दूसरे का बिल्कुल सहारा नहीं है कोई सहारा नहीं तो सर्वधनवान परिजय का अर्थ आप समझो ना बोले हमको वरण धर्म का सहारा है हमको आश्रम धर्म का सहारा है आश्रय है मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक का यही अर्थ किया वो कहते हैं यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है धर्माश्रय। हम धर्म करते हैं हम प्रातः काल उठ के स्नान करते हैं स्नान किए बिना भोजन करना धर्म के विरुद्ध पड़ता है वो अस्नातवासी मलम भूंगते अजपि भूय शोणितम बिना स्नान के भोजन करने वाला मल का भोजन करता है बिना जप किए हुए भोजन करने वाला बीब और पून का भोजन करता है ये धर्मशास्त्र के वचन है अस्नातवासी मलम भूंगते अजपि पूय शोणितम एक हम जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयः द्वादशा हम अनग्निश्चा शूद्र एवं संतया एक दिन जप न करे तीन दिन संध्या वंदन न करे बारह दिन अग्निहोत्र न करे तो ब्राह्मण भी शूद्र के समान हो जाता है ये धर्मशास्त्र के विधान है तो भाई हमको तो धर्म का बल है ब्राह्मण धर्म संध्या वंदन करते हैं हम जप करते हैं अग्निहोत्र करते हैं कर जाओ बाबा धर्म तुम्हारा कल्याण करेगा तो सर्वधर्मान्त परित्यज्य का है तुम धर्म से अपना कल्याण चाहते हो कि भगवान की कृपा से अनुग्रह से उनके सुल स्वभाव से एक बार श्री हरि बाबा जी महाराज को तो वृंदावन से रतनगढ़ जाना था ले जाने वालों से कुछ गलती हो गई गलती हो गई तो बाबा ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे हरि बाबा जी ने बिल्कुल मना कर दिया सोलो है एक सौ चौदह आदमी साथ जाने वाले थे कीर्तन करने के लिए वृंदावन तो से वृंदावन मथुरा से ही उनके लिए बुक था वो सब डिब्बा होता है रेल का डिब्बा बुक था वो एक मैं भी था उसमें जाने वाला बाब आने मौके पर कह दिया कि हम नहीं जाए तो हमने हनुमान प्रसाद जी को तार दिया कि कुछ गलती हो गई है तो हरि बाबा जी ने तो मना कर दिया हनुमान प्रसाद जी का तार आया हरि बाबा जी के नाम से महाराज हम लोग तो गलती के रूप ही है गलती तो हमसे रूप ही है आप अपने सील स्वभाव से अपने अनुग्रह से अपनी कृपा से है बता रही तो महाराज तार मिला और हरी बाबा जी तैयार हैं उनके सील स्वभाव की जो दुहाई है ना उमा राम स्वभाव दे जाना बाजन तजी भाव ने आना अति कोमल रघुवीर स्वभाव भक्त को ग्रहण न करने में उसकी दुष्टता हेतु तो नहीं है दुष्ट को तो भगवान ग्रहण करते सुग्रीव जी ने कहा दुष्ट है मत ग्रहण करो विष्णु दुष्टत्व नगराज्य श्री रामचंद्र जी ने कहा सुग्रीव जी तुम जो इसको तो दुष्ट कहते हो वो तो बिल्कुल ठीक है परंतु इस हेतु से जो अग्राह्यता सिद्ध करते हो वो बिल्कुल गलत है तुम्हारा साध्य गलत है और हेतु ठीक है हनुमान जी ने कहा अदुष्टत्वाद ग्राह्या यह दुष्ट है इसलिए इसको ग्रहण करो भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारा साध्य तो ठीक है ग्राह्य परंतु अदुष्टत्वाद का ये हेतु दुष्ट है कोई अदुष्ट हो तो हम उसको ग्रहण करें यह रसा है वो ये वाल्मीकि रामायण का रसास्वाधन कोई दुष्ट है इसलिए हम उसको छोड़ दें और कोई दुष्ट नहीं है इसलिए हम उसको ग्रहण करें का ये नहीं दुष्टत्वाद ग्राज्य ऐसे बनाओ कि जो दुष्ट है वो हमारा ग्राह्य है क्योंकि वो अपने बल से अपने बल से हमारे पास नहीं आ सकता अब वहां हमारे हाथ की जरूरत है जो अपने आप उठ के जो बच्चा अपने आप नहीं चल सकता माँ उसको गोद में उठाती है जो गिरा हुआ आदमी स्वयं नहीं उठ सकता माँ उसको हाथ पकड़ के उठाती है जो गड्ढे में होता है जिसके मैल लग गई होती है शरीर में और स्वयं न धो सकता हो उसको माथ धोती है ये ग्राज्य है क्योंकि दुष्ट है ये हेतु बताया हो और महाराज विभीषण ने तो ग्रहण के बाद रावण मर गया तो मंदोदरी रख ली बाली मर गया तो सुग्रीव ने तारा रख ली दुष्टता ही दुष्टता पहले जो थी सो थी बाद में भी दुष्ट था भी भगवान का सील स्वभाव है तो हमारा भरोसा कहाँ है हम किसकी शरण में है वे अपने धर्म की शरण में हैं, अपने योगाभ्यास की शरण में हैं, है अपने भक्ति भाव की शरण में हैं, अपने ज्ञान अभ्यास की शरण में हैं, हम अपने पौरुष अपने कर्तृत्व की शरण में और भगवान के स्वभाव में स्वरूप में हमारे कर्तृत्व की क्या कीमत है भगवान ने कहा देखो अर्जुन मैं क्षत्रिय हू मैं ब्राह्मण हूं मैं मनुष्य हूं मैं वर्णी हूं, हूं आश्रमी इनका कुछ कौट ठिकाना नहीं है देखो तुमने ब्रह्मचर्य दीक्षा ली ब्रह्मचारी बने और चोटी लंबी रखी जने दंडहात में लिया गुरुजी की सेवा करते हो उस ब्रह्मचर्य रूप धर्म के पालन से तुम्हारा कल्याण होता है ठीक है अरे मेरे बाप अब समावर्तन संस्कार हो गया अब हमारे वही तो चोटी है वही तो जनेऊ है वही तो आदमी है बोले अब ब्याह करो बच्चे पैदा करो तो ब्रह्मचर्य धर्म क्या हुआ आश्रमांतर होने से बाधित गृहस्थ हो गए बच्चे पैदा करने लगे बोले अब पान प्रस्त हो कब बच्चा पैदा करना धर्म नहीं बान प्रस्त हो गए कूट के खाते हैं अपने हाथ से कब बोले आप सन्यासी हो गए कब अपने हाथ से कूटना धर्म नहीं है ये धर्म की तो ये गति है कि ये वर्ण भिन्न होने से आश्रम भिन्न होने से अवस्था बदलने से भाव श्रद्धा बदलने से का ये तो बदल जाता है क्या बोले बाबा चाहे ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो कि बानप्रस्थ हो कि सन्यासी हो छोड़ो इन धर्मों के आश्रय से धर्म करो जहां हो वहां के अपने धर्म का पालन करो परंतु वे तुम्हें ईश्वर से मिला देंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता ईश्वर तो मिलेगा अपनी कृपा से अनुग्रह से आज तक दुनिया में एक भी माई का हाल पैदा नहीं हुआ जिसने अपने संपूर्ण धर्म का पालन किया हो तमें धर्म हमारा हजार हजार बरस करने वाले जज्ञ हैं जो एक हजार बरस में पूरा होता है ऐसे ऐसे हैं, कौन अपने धर्म का पालन कर सकता है पूरी तरह से और हमारा सेवेक अख्याति और ना संप्रज्ञात समाधि और विवेक अख्याति और असंप्रज्ञात और सभी निर्बी सभी कल्प निर्बी कल्प हरे नारायण कौन तो असम प्रज्ञात लगाता है तो उससे होता क्या है वो तो देखो परमेश्वर मिलता है राम को तब तो अच्छा बोले सब पाप ही छोड़ दो आज अखबार में पढ़ा लो बहुत मजेला हमको मजा आ गया पढ़ आज ही पढ़ क्या पढ़ा वाजपेयी जी ने कहा कि ये हमारी पार्टी का ऐसा कौन सदस्य है जिससे कोई न कोई गलती न होती हो तो कुमरारजी भाई ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की तो बोले कि आपने गलती ये की थी कि चरण सिंह को गृहमंत्री बनाया और वो ठहा वो ठहाका लगा हो है ना? सुनो कौन ऐसा आदमी है जो हाथ से काम करे और दो चार जानवर न मरे पांव से चले और दो चार जानवर न है ना, ना। साथ ले और सांस की गर्मी से दो चार जानवर न मरे ऐसा कौन आदमी है तो न तो कोई पूरी तरह से पाप छोड़ सकता है न तो कोई पूरी तरह से धर्मानुष्ठान कर सकता है इसमें महाराज पाप त्याग पाप का त्याग करके कोई अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता वो हेतु नहीं है पाप मत करो त्याग करो परंतु हमसे कोई पाप नहीं होगा ये प्रतिज्ञा नहीं की जा सकते हम सारे पुण्य करके छोड़ेंगे प्रतिज्ञा भी कोई नहीं कर सकते तो सुरेश्वरादास जी महाराज ने वार्षिक में ऐसा बढ़िया इसका निरूपण किया है संबंध वार्षिक नहीं इसका निरूपण है तब बोले बाबा एक ही बात है भगवान चाहें तो सारे पाप छुड़ा दें किए हुए सारे पाप छुड़ा दें और भगवान चाहें तो बिना किए ही सारे धर्मों का फल दे दे बोले पाप और धर्म दोनों की जिम्मेवारी छोड़ो इनको हमको वो चाहिए वो कौन जो तो छाती ठोंक के बोलता है अहम वा सर्वपापी अच्छा मोक्षयिष्या ओम नमो ृक्ष आश्चर्य चारुचर्या नो श्रोता कह दें कि चालू है तब क्या <laughs> अगर श्रोता ही कह दें कि चालू नहीं है तो क्या करें? <laughs> हमसे ने कहा कि डी रोड का लाउड स्पीकर बहुत बढ़िया चलता है और अध्यात्म विद्यागवन का लाउड स्पीकर अच्छा देखा। देखा। पीछे के लोग स्वच्छम लोसा किंचनचि चमत्कृतिश्वाण्छंद माव मद विचित्र दिकालाकाषमा विश्व्रमाक्रमा स्पंद सकला कलाकल ये भगवान अर्जुन से बोलते हैं प्रियो सिंह तुम मेरे प्यार भगवान जिसको कहे अपना प्यारा उसकी प्रियता का क्या कहना तो संभवतः हिंदी में ये प्रिय शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसको हम प्यार देते हैं संस्कृत भाषा में ये प्रिय शब्द जो है वो स्वयं में करता है इति प्रिया, प्रयते इति प्रिया, प्रीणा प्रयते प्रीय तर्पण उभयपदी है इसका अर्थ होता है तृप्ति का दाता हम चाहें कि न चाहें सामने आया और हमारी आंखों को एक तृप्ति दे दी हम चाहे कि न चाहें उसकी आवाज हमारे कानों में आवे और हृदय में तृप्ति हो वो छू दे तृप्ति हमें हो तो प्रीणाति प्रिया और प्रियते स्वस्मे में अकर्मक अदादी में ये धातु अकर्मक है स्वयं में तृप्त है और तृप्ति दे रहा है जैसे सूर्य हमको रोशनी दे रहा है चंद्रमा चांदनी दे रहा है वैसे जो हो हमारे हृदय को मन को इंद्रियों को तृप्ति से भर रहा है उसका नाम है प्रिय। इसका अभिप्राय हुआ अर्जुन को देख के सुन के छू के भगवान को तृप्ति होती है वो कौन है भाग्यशाली सृष्टि में जिसको सुन के छू के देख के चख के सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा है ये अर्जुन प्रियोसी में दूसरी बात देखो इष्टोसी में दृघित तुम मेरे इष्ट हो इष्ट हो माने इच्छा के विषय हो ईषते सम हम तुम्हें चाहते हैं और इज्जते है। तुम हमारे इष्ट हो हमारे देवता अर्जुन तुम हमारे आराध्य देवता हो तुम आ, आ, हमारे चहेते हो हम तुमको चाहते हैं भक्तों से मैं सखा से तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान अंतिम बात कहते हैं मन मना भव मधक् तो सर्वधर्मांतरित के लिए मैंने इससे अर्जुन के अधिकार की सूचना मिलती है कितना पास पहुंचा हुआ है भगवान के एक केशवार्जुन संवाद केशवाजुन योग पुण्यम ये केशवाजुन का संवाद और दोनों के बाल बड़े बढ़िया हैं ये तो आपने गीता में ध्यान दिया ही होगा ना एक का नाम है गुडाकेश में है हो गुडा के घूराले है। बाल हैं। अंगुष्ठ तर्जनी जोगो गुडा नाम नहीं तो मुद्रिका घूंघराले बाल हैं अर्जुन के और बड़े सुंदर घूंघराले बाल हैं कृष्ण के ऐसा नहीं कि उस तरह से बाल मुड़वावे तब तो महापुरुष परमात्मा और बाल हों बाल रख ले तो दुरात्मा ऐसा नहीं बालों में महात्मा दुरात्मा नहीं बसता है वो एक दूसरी वस्तु है वो ये दोनों बाल वाले हैं अर्जुन भी और कृष्ण भी हां दाढ़ी दोनों के नहीं थे दाढ़ी <laughs> दोनों के नहीं थी बाल दोनों के संपर्क में थे तो संवाद कैसा है कि पूर्णियम इस संवाद को सुनो होदय पवित्र हो जाए पुनादे पुण्य माने पुनादे बड़ा पूर्ण पुन संवाद है रोम रोमहर्षणम संवाद मिमस्त्र सब रोम रोमहर्षणम अद्भुत संवाद है अद्भुत है माने पहले वेद में उपनिषद में शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उनकी अपेक्षा विलक्षण है और दोनों ओर की सेना खड़ी प्रवृत्ते शस्त्र बस हथियार चलने संख बज चुके हथियार चलने वाला धनुरुद्यम में धनुष्ब बाण लेकर के अर्जुन खड़ा हुआ वहां महाराज ये आ गया विषाद योग विषाद योग का आपने नाम यदि कहीं सुना होगा तो केवल गीता में सुना होगा विषाद जोगो नामो प्रथमो ध्या दुनिया में कहीं नहीं है वो हमारे हृदय में शोक हो ओह हो, हो, हो तो उस समय कोई योग होगा किसी के मरने की फिक्र हो किसी के छूटने की फिक्र हो अर्जुन को तो शोक मोह व्याप्त हो रहा है और ना रहा है ये विषाद योग हो गया क्यों जोग हो गया सामने भगवान है भगवान के सामने रोना भी जोग है शोक जोग हो गया वो शोक जोग मोह जोग क्रोध जोग लोभ जोग मोह जोग पर वो होना चाहिए भगवान से ये सृष्टि में और कहीं नहीं है बोला विषाद भगवान की प्रसन्नता का हेतु डांट लिया भगवान ने यह नहीं कि मीठी मीठी बात करें जिससे प्रेम हो उससे मीठी मीठी बात करें कभी कड़वी बात भी करना चाहिए कलई क्लैजियम मास मगम पार्थ नपुंसक हो रहा है ना। अपने बहनोई को नपुंसक कहना <laughs> सोचो अर्जुन कृष्ण का बहनोई है ना हाँ और अभिमन्यु पैदा हो चुका है और बोलते हैं नपुंसक ये मजा है तो जिससे प्रेम होता है ना उसको कभी कभी डांटना डबटना भी पड़ता है नहीं तो प्रेम ठंडा हो जाता है एयर कंडीशन हो जाता है थोड़ी गर्मी तो लानी चाहिए ना महाराज शाम को पत्नी अगर अपने पति को डांट दे तो रात को उसका प्रेम ऐसा ताजा होगा बासी को ताजा बनाने की प्रक्रिया यह है कि ठंडी चीज को थोड़ा गर्म कर दिया जाए अब वो मात्रा से ज्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा ये बात तो करी है पर मात्रा से ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो भगवान ने गाड़ दिया हो शुरू में तो ऐसी प्यारी अर्जुन के प्रति जिनको देख के भगवान को प्रसन्नता होती है एक बात उसको सुनाओ। पहले मनमना भव मदभक्ता और पीछे सर्वधर्मान्त परित्तेज्य नाम एक अनु शरण प्रग अब एक प्रश्न लेकर ये कोर तो कहते हो मदजाजी भव मेरे लिए यज्ञ करो